सहन मुन सहगित सुर कृष्ण यजुर्वेदी काठको परिषद द्वितीय अध्याय तृतीय बल्ली के प्रथम मंत्र के ऊपर कुछ विचार हुआ जिसमें संसार का वर्णन हुआ संसार का स्वरूप और संसार का जो बूल जड़ परमात्मा है जहां से संसार उत्पन्न होता है उसको जानने से मृत्यु से पार हो जाता है इत्यादि चर्चा हो गई आगे उसी परमात्मा की चर्चा आगे और करते हैं <स्थाँगा> मंत्र है आगे यदिदेच जगद प्राण ये जसृत महद्भ वज्रमुतम ये तत्द अमृतास्ते तत्दुरमृतास्ते यदिद जगत्मेजतिस्तृत महद्भय वज्रमुत ये तदिरमृता यइद जगत् जो कुछ भी ये संसार में जो जगत है जोकुस्गत है निस्त्र प्राण ये प्राणे निस्त्रित प्राण परमात्मा या प्राण शब्द का परमात्मा है परमात्मा से निकला करके चेष्टा करता है ये जति मानी चेष्टा करता है जगत मानी परमात्मा से निकलता है जैसे सर्व रज्जु से निकलता है जैसा प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा आत्मा समझना है आप के नो परिसर में पढ़ के आए हु सब प्राण से प्राण प्राण का भी प्राण है करके कहा जाए ब्रह्म सूत्र में भी है अतएव प्राण ऐसा सूत्र है आकाशास्त उसके तो बाद अतएव प्राण प्राण शब्द करते यहाँ पर परमात्मा समझना ऐसा कहा है विशेष स्थान पर सर्वत्र प्राण शब्द कर तो परमात्मा नहीं होता है इस मंत्र में प्राण प्राण प्राण सप्तः है वो, वो प्राण परमात्मा में एक आश्रित होता हुआ यह जगत ये माने चेष्टा करता है वो तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है कहते महत भयम महान भयावह सब डरते हैं उससे बड़े बड़े देवता लोग डरते हैं अगले मात्र में चर्चा करेंगे महत्भयम वज्र वज्रम उद्यतम इवा जैसे हाथ में कोई वज्र लेकर के सामने खड़ा हो कितना भय होता होगा ठीक इसी प्रकार डरते हैं उस आत्मा से डर परमात्मा से सब डरते हैं यह ये तद विदुहु ते अमृता भवंती जो इस तत्व को रहस्य को समझते हैं परमात्मा को जो जो लोग जानते हैं वे लोग अमर हो जाते हैं ये फल भी बता दिया ठीक है देखिए कार्यस्य नष्टस्य ततो नास्ति कार्य बौद्धों के पर्यतम नष्ट असत्व है की जब लय होता जाएगा घट कपाल में गया कपाल मिट्टी में गया ऐसा चलते चलते चलते अंतिम शून्य में पहुंच जाता है उनके मत ऐसा है शून्यवादी बौद्धों बड़ा मत है कोई भी कार्य जब चलते चलते लय के वो जाएगा तो अंतिम लय कहा होगा शून्य में कुछ नहीं बचेगा ये उनका मत है वादी होगा कार्य से शून्यता पर्यतम नष्ट से कहां तक नष्ट होता है कार्य शून्यता तक शून्य में जा करके बैठ जीरो में बैठेगा कुछ बचेगा नहीं ऐसा जो कार्य है उसका और सब तो पूर्व जन्म जो पूर्व प्रलय में कार्य नष्ट हो गया तो क्या रह गया था शून्य रह गया था कुछ भी नहीं था अब सृष्टि होना है तो कहां से होगा शून्य से जगत की उत्पत्ति होगी यह शून्य वाले बौद्धों का तर्क है पूर्व पूर्वकल्प से देख रहा है? इस कल्प में देख रहा पूर्वकल्प में जब लय हुआ तो अंत में शून्य में जाकर बैठ गया शून्य मैंने कुछ नहीं और जब इस कल्प में शुरू होता है तो वही शून्य से शुरू होता है मुख्य माध्यमिक विवर्तम शून्य से मैंने जगत ऐसा माध्यमिक मत बौद्ध में सबसे बड़ा मत माना गया है विवर्त मानते हैं वो वेदांती भी जगत को विवर्त मानते हैं चेतन में विवर्त मानते हैं वेदांति चेतन है जगत रूप से दिखता है ऐसा मानते हैं और वो कहते हैं शून्य है जगत रूप से दिखता है वो शून्य में विवर्त मानते हैं शून्यवादी का है तर्क है यहाँ शंका उनकी है कार्य से शून्यता पर्यत नष्ट कार्य जब नष्ट होने लगता है तो जाते जाते अपने अपने कारण में लीन होता जाएगा जैसे घट फूटेगा कपाल बचेगा कपाल फूटे तो कपालिगा बचे ऐसे ऐसे करते करके फिर चूर चूर्गा इत्यादि करते करते जब जाएंगे फिर तिरणों को पहुंचेगा देणों को भी पहुंचेगा परमाणु भी पहुंचेगा, में पहुंचेगा वो भी नष्ट होगा शून्य होकर बैठ जाएगा ऐसा उनके मत है कार्य से शून्यता पर्यत नष्ट कार्य से जो नष्ट हुआ कार्य है असत पूर्व जन्म जब उत्पत्ति होनी है उसकी तो असत्व पूर्व होगा तो सब सत्य रहेगा वह शून्य से पैदा होना है असत्व पूर्व तो में जन्म तथा मूलम इससे जगत का मूल कुछ भी नहीं है आपने पूर्व मंत्र में कहा था तदे शुक्रम त्रम तदेव अमृत मुच तस्म लोकाश्रिता सर्वेदि कशन इत्यादि जो कहा जगत का मूल कारण कुछ भी नहीं है शून्य से पैदा होता है शून्य में विलय होता है ऐसा उनका तर्क है शंका है शंका उठाते बहुत हैं से शंका है यदि विज्ञानार्थ अमृता भवंती उच्चते जिसके विज्ञान से अमर हो जाता है व्यक्ति ऐसे जो कहा जाता है पूर्व मंत्र में चर्चा की मूलम जो जगत का मूल शब्द से कहा था जगत का जड़ कहा था उद्व मूल अवाक इत्यादि कर कहा था मूल तदेव नास्ती है ही नहीं ब्रह्म है, है, है क्यों असत इधम निस्तृता हूं ये तो असत से निकला हुआ है असत शून्य उससे निकला हुआ है जगत ये शंका है इस शंका के खंड में निकले कहा ऐसा नहीं हो सकता शून्य से जगत की उत्पत्ति होने नहीं सकती है ये सिद्धांत बोल देता हूं ऐसी बात नहीं है क्यों यदि जगत सर्वम प्राणे निस्त्र सिद्धांत की ओर से मंत्र है जो कुछ भी जगत है उस परमात्मा से निकला हुआ होता है और ये भयभीत होकर रहता है परमात्मा से ये अर्थ करना है यदि दम केंच इदम जो कुछ भी यह जगत जो कुछ भी दिखाई पड़ता है जगत में आप जगत सर्वम सबके सब प्राणे परस्मिन ब्रह्मणि ही सती उस परमात्मा के होने पर या प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा प्रगरण के आधार पर कुछ अर्थ अलग अलग हो जाता है या प्राण माने परमात्मा लेना है प्राणे माने परस्मिन ब्रह्मणि सती उस परमात्मा के होने पर ये जति कंपते माने अब जो चेष्टा करता है चेष्टा कर पाता है तो जड़ में से होना है परमात्मा न हो तो और उसी परमात्मा से ही है है निकला हुआ है। जैसे रज्जु से सर्प निकलता है उसी प्रकार परमात्मा से जगता परमात्मा हम जगत रूप से मान्यता बनाए बैठे हैं ऐसा है तथे निस्तृतम निर्गतम सर्प उसी से ढिला हुआ होता हुआ चलता है मानी अब ए चलायमान हो रहा है जगत नियम ने चेष्टा दे उसका अर्थ कर दिया नियमता चेष्टा करता है जगत ऐसा यदि जगत उत्पत्ति आदि का ब्रह्म तरण महत्व ये जो जगत का उत्पत्ति आदि का जो कारण है उत्पत्ति स्थिति लय का कारण माना जगत पैदा भी परमात्मा में होना रहना भी परमात्मा में ही है नाश भी परमात्मा में होना है जैसे रज्जु से सर्व निकलता है बोलते हैं जब कल्पना करते हैं तो उत्पत्ति भी रज्जु से है स्थिति भी रज्जू में ही है नष्ट भी रज्जु में मानते हैं, ऐसे ही यहां भी यदि वह जगत उत्पत्ति आदि कारण ब्रह्मा तन मह भयगा जो जगत की उत्पत्ति आदि का कारण आदि से लेना स्थिति लय उत्पत्ति स्थिति लय का कारण जो ब्रह्म है वो महान भय वाला है डरते हैं लोग अगले मंत्र में आएगा कैसा कौन कौन डरते हैं बड़े बड़े देवता डरते हैं ऐसा आएगा महच तद भयम च महत् भयम वो तो महान भी है भयरूप भी है कर्मधारय समास करना महत्व में महत्व तद भयम जो तो महान भी है और भयरूप भी है इसलिए उसको महत्भय कहा माने क्यों भय विवेदी अस्मात् भयम ऐसा है जिससे लोग डरते हैं उसको भय कहा गया यहाँ अकर्तृकार के, अकर के संज्ञायाम सूत्र है कर्तविन्न कारक है पंचमी अर्थ में लिया विवेती अस्मादयम ये भी भय धातु है एर सूत्र से अस्पृत्य हुआ है किंतु तो? अकर्तृ कार्य के संज्ञा सूत्र के अधिकार में या अपालान अर्थ लेकर के किया गया है ये दिखाते हैं विवेदी अस्मा भयम् अस्माद विवेति इति भयम् इससे डरते हैं इसलिए इसका नाम भय पड़ा इस परमात्मा नाम भय क्यों पड़ा इससे डरते हैं लोग विवेदी अस्मादयम ऐसा क्यों कैसे डते हैं कहते हैं कोई व्यक्ति वज्र सामने लेकर के बैठा हो जितने भी हथियार है सबसे बड़ा हथियार वज्र माना जाता है सबसे बड़ा हथियार जैसे आज के दिनों में बम माने जाते हैं तो जैसे इंद्र के वज्र बोलते हैं महत्वजन करके अर्थ करते वज्रम उद्यतम उद्यतम इव बज्रम जैसे वज्र हाथ में लेकर कोई खड़ा हो ऐसा सोच करके लोग डरते हैं इस प्रकार से लोगों के मन में होता है ये कहा यदा स्वामिनम जैसे दे रहे जैसे कोई मालिक वज्र हाथ में लेकर के बैठ गया हो तो उसके जितने भी सेवक होंगे डर के मारे उसके शासन में लगे रहते हैं शासन का उल्लंघन नहीं करते हैं ये स्थिति है यथा वज्रोद्रम वज्र उठा करके जो हाथ में जिसके वज्र उठा हुआ है इसे स्वामी को अभिमुखी देख के सामने देख कर मालिक को सामने देख कर वृत्ति मान सेवका नियम तासन थे नियम तब उसके शासन में रहते हैं सेवक लोग जैसे डरते हैं ठीक इस प्रकार तथा इदम इसी प्रकार यहाँ क्या है इदम चंद्रादित्य ग्रह नक्षत्र तारकादि लक्षण जगत ये जगत क्या है ये सब कुछ मिलकर के जगत होता है चंद्र है आदित्य है ग्रह है नक्षत्र तारक आदि जितने भी जगत है ये जगत सब के सब शेष्वरम ईश्वर के सहित जितने जगत होंगे नियम है न क्षण अभी अविश्रांत हम बर्त चंद्र सूर्य आदि को देखो एक क्षण भी उनको फुर्सत नहीं है कभी उनका अवकाश नहीं है चंद्र वायु है सूर्य है अगले मंत्र में दिखाएंगे एक अनियम क्षण अविश्रांतम करते थे एक क्षण में विश्रांति नहीं मिलती उनको इस तरह से रह रहे हैं तो कोई ना कोई किसी का डर होगा उनको तभी तो कर रहे हैं वो जिसे डर करके काम कर रहे वो परमात्मा है एका एका। ये एक तद विधु जो लोग इस आत्म तत्व को ब्रह्म को समझते हैं जानते हैं स्वात्म प्रवृति प्रविर्त, साक्ष अपने प्रवृत्ति के साक्षीभूत हमारे जो हो रही है उसके साक्षी स्वरूप जो परमात्मा को जानते हैं एकम ब्रह्म एक है ब्रह्म अद्वैतम सूर्य जानते हैं अमृता अमर धर्मान भवति अमर वाले हो जाते हैं माने उसको जानने से पहले अपने में मर्तित्व भावना तो बनाए रखता था मैं एक मनुष्य हूं मरने वाला हूँ ऐसा समझता था किन्तु जब उसका ज्ञान होगा अपने को अमर समझता है यही है अमर धर्मान भगवं अमर धर्म हो जाते हैं ये कहा ठीक है थोड़ी यदि विज्ञाना ने कहा तो पूर्वादि ने जो कहा था कि कार्य से शून्यता पर्यतम नष्ट से असत्व रूप में जन्म कार्य जो होता है यह बौद्ध के मत से शंका है या पूर्व पक्ष समझना चाहिए किस मत के द्वारा शंका उठाई जा रही है इसलिए पूर्व पक्ष ग्रंथ कुछ कुछ ख्याल होना चाहिए नहीं तो पता ही नहीं लगे कि कौन बोल रहा है कार्य से शून्यता पर्यंत नष्ट जो कार्य होता है जब नष्ट होने लगता है तो अपने कारण में कारण में लय होते होते अंतिम कारण शून्य होता होता कुछ नहीं बचता अवशेष नहीं बचेगा प्रलय काल ऐसी मान्यता उनकी है अस्वत जन्म फिर बाद में जो शून्य में पहुंचा हुआ है तो फिर कहा से पैदा हुआ शून्य से पैदा होगा असत्व पूर्वको में जन्म तथो टास्ती मूलभित शंकर कहा था उसका उत्तर दे रहे तन्ना करके उत्तर दिया था ना तन्ना क्योंकि देखो सशादे असत समुत्पत्ति अदर्शना दे, खरगोश के सिंह आदि जो असत पदार्थों की उत्पत्ति नहीं देखी गई खरगोश के सिंह आदि जो है पुत्र है खुश बोलते आकाश कुसुम है इत्यादि नहीं देखा गया ऐसे पदार्थ ससम शाम आदि खरगोश से सिंह आदि जो असत होते हैं उनसे कोई चीज उत्पन्न हुआ हो ऐसा नहीं देगा। खरगोश के सिंह से कोई पैदा हुआ हो ऐसा देखा है क्यों तो पैदा करने वाला ही नहीं है यह स्थिति है जैसे बंदिया पुत्र से कोई पैदा होता हो असंभव है इसी प्रकार जगत का कोई असत से जगत पैदा होता है ये कहना ठीक नहीं एक उत्तर दे सिद्धांत सश विषाण सी खरगोश का है। उसका जो है, जो उनसे किसी के भी उत्पत्ति नहीं देखी गई इसलिए सब पूर्वक तो प्रसिद्धेश और कोई भी कोई कार्य करना चाहता है कोई घट बनाना चाहता है तो क्या क्या क्या ढूंढता है वो मिट्टी को ढोड़ता है सत को ढोड़ता है विद्यमान पदार्थ को ढूंढता है कपड़ा चाहने वाला व्यक्ति धागा ढूंढने जाता है तेल चाहने वाला तील खरीदने लगता है अगर असत से पैदा हो जाए तो फिर ये ढूंढने के कारण ढूंढने की जरूरत क्या है प्रसिद्धि भी ऐसी है, है सत्य ही सत की उत्पत्ति होती है असत से नहीं सत से ही वस्तु की उत्पत्ति होती है कहते हैं सत पूर्वक तो प्रसिद्ध सकारी की उत्पत्ति सतपूर्वक है माना कारण सत होगा विद्यमान होगा तभी कार्य होगा अब विद्यमान कारण से कार्य नहीं हो सकता सिद्धांत उत्तर दे रहे शून्यवाद व खंडन करते हुए बोल रहे अस्तित्व सदरूपम वस्तु जगत मूलम है कोई सदरूप वस्तु सत जगत का मूल जिससे जगत निकल रहा है वो सत है वस्तु जगतो मूलम जगत का मूल कारण है तत् प्राणपद लक्षण यहाँ पर प्राण शब्द से कहा कि उसके लक्षित होता है आत्मा प्राण पदलक्षण प्राण प्रवृत्ति हेतु प्राण के प्रवृत्ति में भी हेतु है पूर्वम प्राणम उन्नति अपान प्रत्यक्यति मध्ये बाम विश्व देवा उपासन पढ़ के आये प्राण की जो प्रवृत्ति होती है नीचे ऊपर करना काम होता है उसके भी वो कारण है तो प्राण का भी प्राण इसलिए प्राण शब्द से लक्षित करके कहा मंत्र में प्राण शब्द करता है परमात्मा एक अतच्च प्राण पद लक्षण तो प्राण पद का लक्ष्यार्थ है वह प्राण प्रवृत्ति रही हेतुत्व प्राण के प्रवृति के भी कारण है वो उसके बिना प्राण की प्रवृत्ति प्राण भी जड़ है जड़ में क्रिया चेतन में आश्रित हुए बिना हो नहीं सके इसलिए यहां प्राण सबका अर्थ समझला परमात्मा तो उसके भय से कैसे काम चल है जगत में बड़े बड़े देवताओं का आगे मंत्र में दिखाना चाहते हैं माने उनको कोई अवकाश नहीं मिलता है या पांच व्यक्ति का नाम गिनाया बड़े बड़े देवता ये गिनाना चाहता है भयाद्यापति भया तपति सूर्य भयाद्रश् वायुश्च मृत्यु पंचम भयादस भया तपति सु सूर्य भयाद्रायु मृत्युमा अद्स्तपति इसकी भयसे इस परमात्मा की भयसे से अग्नि तपता है जलता है अग्नि जलती है किसके परमात्मा के हमेशा जलते रहना पड़ता है कोई भी वस्तु तो आ जाए चाहे हवन करे चाहे मुर्दा का हवन कर दे कुछ भी करे जलाना पड़ता है स्वतंत्र हो तो कोई कभी करे कभी न करे ऐसा नहीं अश अग्निस्तपति, अग्निस्थपति अश्य, अश्य परमात्मा हम इस आत्मा के भय से भयात पंचमी भय से ग्नि जलती है भया तपति सूर्य सूर्य भी प्रकाश दे रहा है उसी के भय से और नित्य चल रहा है गतिशील है कभी भी एक क्षण भी अवकाश नहीं है सूर्य को हम कहते हैं सूर्य अस्त हो गया किंतु तो हमारी दृष्टि में अस्त है सूर्य का अस्त नहीं होता चलते ही रहना है सूर्य भयाद इंद्र से और उसी के भय से इंद्र भी इतने बड़े देवराज काम कर रहे हैं हमेशा और वायु हवा ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं एक क्षण भी रहो तो व्यक्ति सारे प्राणी समाप्त तो हो जाए कोई पुरुषत्व नहीं उनको अवकाश नहीं है अगर वो स्वतंत्र होते जैसे हम लोग इधर उधर कर देते हैं वो भी करते होंगे नहीं स्वतंत्र नहीं है व्या इंद्र से वायु से भी और मृत्यु और धावत पर मृत्यु है पांचों मृत्यु है उसी के भय से दौड़ रहा है श्री धातु को धौ आदेश हो जाता है विशेष स्थिति में दावती धावती कहा जाता है सूत्र सूत्र है है है को आदेश हो जाता ऐसा बन जाता है दावती बन जा पांचवा मृत्यु है कभी फुर्सत नहीं है मान अन संख्या में प्राणी है कितने अन... मरते होंगे रोज अंदाज लगाइए कोई फुर्सत हर हर सेकंड एक सेकंड कोई एक पल का भी फुर्सत नहीं होगा और एक ही जगह भी नहीं कोई कहीं है कोई कहीं है भूमंडल अब बहुत बड़ा है मृत्यु रावती पंचम का इसलिए परमात्मा है उसी के भाई से भयरूप है कहा था महत्व बज्रभुतम कहा था उसका विस्तार यह किया ठीक है देखिए सूर्यादि राम नियत अनुपत्या सूर्यादीना अमक संभावित कर्तव्य पूर्व मंत्र भाष्य भयात मान भीतिया भय शब्द बनाया था एरस लगा, बना लगा करके भीती बनाया स्त्री लगा करके स्त्री तेल एक ही बात है भयात माने भीतिया भीती से डर से परमेश्वर से भयाद यही होगा इस परमेश्वर के भय से अग्निश तपति अग्नि जलती रहती है कहा तपति सूर्य भी भय से ही तपता है हमेशा तपायवान होके चल रहा है और भया इंद्र से वायु पंचमा और इंद्र भी भय के बारे काम कर रहा है और वायु भी भय से ही चल रहा है और मृत्यु जो है मारक ये पाय से ही काम कर रहा है इस परमा परमेश्वर का वय से नहीं ईश्वर आराम ये छोटे बेटे नहीं है बहुत बड़े ईश्वर है बड़े देवता है लोग सबको देवता मानकर पूजा करते हैं लोग इतने बड़े बड़े हैं ईश्वर है ये सामान्य व्यक्ति नहीं है ये अग्नि आदि नहीं ईश्वर आम लोकपाल आराम ईश्वर है लोगों को पालन करने वाले हैं ये ये ना हो तो सारा संसार नष्ट हो जाए लोकपाल है ये कहे कहलाते हैं ऐसी तिथि है लोगों का पालन करने वाले हैं नहीं लोकपाल नाम समर्थ एक अग्नि में क्या सामर्थ्य देख लीजिए बाकी सूर्यादी बताओ दीजिए कितने सामर्थ्य होंगे समर्थ हैं समर्थने है सदाम समर्थ होते हुए ईश्वर है लोकपाल है समर्थ होते हुए नियंत्र करवत नश्या यदि कोई इनका नियंता जैसे हाथ में वज्र लेकर के खड़ा हुआ ऐसा कोई नियंता इनका न हो उस स्थिति में क्या होता स्वा... स्वामी भाई भीता भी नियता प्रवृत्ति न उपद्य पूर्व में है नकार यहाँ आगे जाएगा जैसे मालिक के डर के मारे नियत प्रवृत्ति सेवकों की देखी गई है उस प्रकार इनकी प्रवृत्ति नहीं होती तो इनकी प्रवृत्ति को देखते हुए मानना पड़ेगा परमेश्वर है जिसके भाई से ये अपने एक क्षण उनको कोई अवकाश नहीं है प्रवृत्ति चल रही है ऐसा समझना चाहिए ये कहा अच्छा आगे मंत्र है यह चेत अशक अशक अद्भुत धुम प्राग शरीर विस्तृत तत सर्गेशोकेशु शेदु प्राक शरीर तत सर्ग लोकेशु जन्म में इसी जीवन में यह माने अश्मिन जन्म नहीं इसी जन्म में चेत माने यदि असकत बुद्धुम न सकत बुद्धुम अशकत बुद्धुम यदि जान जान नहीं सका उस आत्मा को कब प्राप्त शरीर से विस्तृष शरीर के विश्रमसन होने से पहले श्रमसु ध्वसु अवस्त्र धातु है श्रम सुधातु का रूप है ये कोई प्रत्यंध है श्रम सुधातु से कोई करो कोई कहा हो हो जाएगा, जाएगा, जाएगा, के लिए बचेगा, बी उपसर्ग है, है। उसके शरीर शरीरस्य विस्तृषा प्राग ये शरीर के नष्ट होने से पहले यदि नहीं जान सका उस आत्मतत्व को तो क्या गति होगी तथा सर्गेशु लोग फिर जहां पर प्राणियों की सृष्टि हो होती है उनको स्वर्ग कहते हैं पृथ्वी लोक सृजते अश्विन प्राणी इति ये सर्ग श्री धातु से गाय प्रत्यय होगा कि इस अर्थ अधिकरण अर्थ को लेकर अश्विन प्राणी ना जिसमें प्राणी की सृष्टि होगी उसको स्वर्ग कहा जाता है तथा उसका परिणाम यही होगा फिर भूरादि लोगों में फिर जन्म प्राप्त करेगा मुक्त नहीं होगा पुनरूपि यही चलेगा उसका थ स्वर्गी शरीरत्व शरीरत्व आया शरीर भाव आया भाव में तो अत्य होता है तुत तो तलो शरीर भाव के लिए ही शरीर के लिए ही प्राप्त होगा अपने कर्म के आधार पर शरीर मिलेगा मानव होना भी कोई जरूरी नहीं मानव भी बन जाए यथा कर्म यथाश्रतम है जैसे चिंतन जीवन का जैसे कर्म उसके आधार पर किन्तु संसार से बाहर नहीं जा सकता संसार के भीतर ही जन्म मर्म के चक्कर में ही पड़ेगा अगर नहीं जान सका तो ये कहा ये जो यह असकत में आपको लंग लगा जैसा लगता होगा असकत किन्तु तो नहीं ये क्षत्रि समर्थ्य धातु से क्षत्रि करेंगे तो सकत बन जाएगा और न नशत असकत नए समास है ये ध्यान देना ये जान नहीं सकता है तो इसका शरीर नष्ट होने से पहले पहले जान लिया तो अच्छी बात है अगर जान नहीं सका तो ये होगा फिर संसार में पटकेगा ए मंत्र के का तात्पर्य है ठीक है राम नियत प्रवृत्ति अनुपत्य नियमक संभावित्वरूपम तद अवगमाय यव्य इत्या यही कहना चाहते हैं देखो सूर्यादि जो बड़े बड़े देवता हैं, लोकपाल माने जाते हैं सब लोगों के रक्षक माने जाते हैं सूर्यादि उनके जो नियत प्रवृत्ति एक क्षण का भी फुर्सत नहीं उनको ऐसा दिखाई पड़ता है पूर्व मंत्र में दिया था तो उनकी जो नियत प्रवृत्ति अन्य प्रकार हो नहीं सकते अगर स्वतंत्र होते तो गैर हाजिरी कर देते अगर घंटे के लिए भी सूर्य उदय होने में कल की अपेक्षा आज हो जाते, तो यहाँ की स्थिति क्या हो जाएगी अगर एक दिन वो अपने विश्राम ले लें तो जगत की स्थिति क्या हो जाएगी है। एक क्षण के भी नहीं तो उनकी जो नियत प्रवृत्ति देख करके पता लगता है कि उनके पीछे कोई शासक है अगर शासक न हो तो फिर वो भी आलस्य कर जाते हैं शासक है ये सिद्ध होता है सूर्य आदि नाम नियत प्रवृत्ति अनुपत्य नियत प्रवृत्ति अन्यथा अनुपत्य शासकम बिना अनुपत्ति अगर कोई शासक न हो तो हो नहीं सकती नियत प्रवृत्ति इनकी शासक है तभी तो नियत प्रवृत्ति हो रही है तो नियामक न संभावित परमेश्वरम रूपम उनके नियामक रूप से जो संभाव संभावना की है जो परमेश्वर का स्वरूप तो अवगवाय उस परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए एवं जानने के लिए ही यह यत्न कर्तव्य अस्विन शरीर यतव्य माने अस्विन शरीर है मनुष्य शरीर प्राप्त है तो इसी में ही प्रयत्न करना चाहिए उस परमात्मा को समझने के लिए यही कहना चाहते हैं तच कर के भाषण कहते हैं तत् जीवन एवं चेत यदि अशकत परमात्मा है जो उसको जीते जी यह मानी जीवन एवं जीते जी जीवित अवस्था में ही चेत यदि चेत का अर्थ यदि यदि जान सका तो अच्छी बात है नहीं जान सका तो क्या स्थिति हो जाएगी संसार में भटके ही कहते हैं असगत शब्द होती थी सक्त मानी असगत बनाने के लिए पहले शक्त धातु के विग्रह दिया शब्नोती थी जो समर्थ होता हो तो उसको सख्त कहते हैं सख्तन जान आती समर्थ होता हुआ जानता है सब्रतिकार ये तो भय कारण ब्रह्म बुद्धुम अवगंतुम यदि जानता है तो अच्छी बात है कहना चाहते हैं ब्रह्म बुद्धुम अवगंतुम जानने के लिए प्राग माने पूर्व शरीर से विश्रमसन होने से पहले माने नष्ट होने से पहले पहले ही मान पतना यदि जान सका तो संसार बंधनात्मु ये परिणाम होगा नहीं तो ये होगा नचेत असगत बोध यदि जान नहीं सकता है ये मंत्रकार था यदि जान नहीं सकता है इस जन्म में त तो अनवबोधा तो उस अज्ञान से अनवबोधा अज्ञान उस आत्मा के परमात्मा के अज्ञान से, से सर्गेशु लोकेशु यही है ना शरीरत्वा कल्पत सर्गेशु उन्हें सृजनते ये शु सव्या प्राणी नहीं सर्ग या सर्ग सबत्कार था जो प्राणी जिसमें सृष्टि की जाती प्राणियों क्या भूरादि लोगों में इन लोगों में प्राणियों की सृष्टि होती है प्राणी सृष्टव्य जो प्राणी है जिनको सृष्टि करना है वो प्राणी जहां सृष्टि उनकी होती है उसको यहाँ सर्ग शब्द से कहा कहाज विसर्ग धातु से गह प्रत्यय हुआ है अधिकरणार्थ में यदि स्वर्ग सर्ग कहा उनको पृथ्वी आदय लोक शब्द करते पृथ्वी आदय लोक यही है तेषु स्वर्गेशु उन पृथ्वी लोकों में ही शरीर माने शरीर भाव आय शरीर के लिए ही फिर जन्म लेंगे ये कल्पते मैंने समर्थो बहुत ही अगर आत्मा को नहीं जान सका तो शरीर लेने के लिए समर्थ होगा शरीर धारण के लिए समर्थ बनेगा अधिकारी बनेगा शरीर ग्रहणाती है माने शरीर ही ग्रहण करेगा आत्मा को नहीं जान सका शरीर रहते रहते तो शरीर ही ग्रहण करेगा और क्या होगा वो पुनरवि जन्म पुनरणम यही होगा तस्मात इसलिए शरीर विश्रम शराध प्राग आत्मबोधा इतना आस्थे यही मानव का कर्तव्य ये होगा यदि आप में बुद्धि है तो शरीर के नष्ट होने से पहले पहले ही आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करें उसमें आस्था रखें यही आपका कर्तव्य होगा यदि आप बुद्धिमान है तो यही काम है यही ठीक है यही वह बोधुम शक्तः वह चेत जानाती माने यहीं पर जान सकता है यदि तो क्या होगा तब मुझसे नहीं है तब तो मुक्त तो तो हो जाएगा ठीक है यदि नहीं जान सका तो फिर इस संसार में बट गएगा ये इस मंत्र का अर्थ था और आगे इसी बात का और कहना चाहते हैं कहेंगे है नहीं ये तो मानव जीवन मिला हुआ है तो यहाँ तो हम मौज बजा करें विषय भोग करें आगे फिर हम गंधर्वी लोग में जाकर के आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे वहां पर जाके कर लेंगे यहाँ तो विषय भोगे ऐसा कोई सोच सकता होगा उसके लिए कहना चाहते हैं नाश्य है पहले से इसे से, से आत्म दर्शन आदर्श अतः देखो इसी इसी मनुष्य शरीर पर ही आत्मदर्शन ठीक से हो सकता है जैसे शीशा में अपना मुख दिखाई देता है पश्च दिखाई पड़ता है ठीक इस प्रकार आत्मदर्शन, आत्मज्ञान मनुष्य शरीर में ठीक ठीक हो सकता है यह दृष्टांत यही जिसका कि इसी शरीर को, मनुष्य शरीर में ही आत्मनो दर्शनम आत्मज्ञान या दर्शन अर्थ ज्ञान आत्मज्ञान आदर्शस्थर्श आदर्श आदर्श, आदर्शस्थ आदर मुख मुखस्य। जैसे आदर्श हमारे शीशा शीशा में जैसे हमारे प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है होता है इसी प्रकार को इसी मानव शरीर में ही आत्मज्ञान स्पष्ट हो जाता है ध्यान देता है न लोकांतरे आप समझेंगे कि तो हम यहाँ तो विषय भोग ले बड़े मुश्किल से मानुष जीवन मिला है यहाँ विषय भोगने के लिए ऐसा सूच के विषय भोगे लोकांतर में जब जाएंगे कर्म के अधीन में वहां पर कर लेंगे आत्मज्ञान के साधन वहां उपताएंगे वहां से मुक्त होंगे सोचेंगे संभव नहीं करना चाहता है न लोकांतर शुभ अन्य लोगों में नहीं ध्यान देना ब्रह्म एक ब्रह्मलोक में हो सकता है किन्तु बहुत मुश्किल है बहुत बड़े कर्म बहुत बड़ा उपासना बड़ी उपासना चाहिए उसके लिए सामान्य कर्म और उपासना से वो ब्रह्मलोक प्राप्त होना सम्पन्न नहीं है वहां से हो सकता है वहा संभव नहीं है बाकी लोगों से होना नहीं है तो यहीं पर आपको प्रयत्न करना चाहिए ये यहां कहना चाह रहे हैं इसके लिए आगे मंत्र आएगा यद यही व आत्म दर्शनम आदर्शस्थस्य व मुख से पश्चम इसी मानव मानव शरीर में ही आत्मदर्शन इसी में ही जैसे शीशा में दिखाई पड़ने वाले मुख्यमंत्री पष्ट दिखाई पड़ता है स्पष्ट यहाँ आत्मज्ञान संभव है न लोगा ब्रम्हलोक आदन एक ब्रह्म को छोड़ करके अन्यत्र अन्य, अन्य लोगों में यह संभावना नहीं है आत्मज्ञान होगा करके और सच दुष्प्राप और वो जो ब्रह्मलोक है उसको प्राप्त करना मुश्किल है बहुत बड़ी उपासना चाहिए बहुत बड़ा कर्म चाहिए असुविधा आदि ये हो बहुत भारी उपासना हो प्राणोपासना आदि हो तब ब्रह्मलोक मिलने की संभावना है वो दुष्प्राप है बहुत मुश्किल है इसलिए इसी में ही प्रयत्न करना चाहिए भाग्य लोक में नहीं होगा एक आना आनाचार है तो कथम युद्धि कैसे भाग्य लोक में क्यों नहीं होता तो कहते हैं आगे मंत्र है यथा आदर्शे तथा आत्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके दर्शे, दर्शे तथा छाया दृशे तथा तथा तथा तथा तथा तथा तथा छाया छाया यथा आदर्श आदर्श माने शीशा शीशा को आदर्श संस्कृत में आदर्श कहते हैं यथा आदर्श जैसे शीशा में हमारा प्रतिबिंब पष्ट दिखाई पड़ता है तथा आत्मनि यथा उसी प्रकार यहां भी पष्ट होता है इस श्लोक में आत्मा स्पष्ट होता है और यथा स्वप्न तथा पितृलोक क्योंकि स्वर्ग जाकर के करेंगे लोक माने स्वर्गलोक है स्वर्गलोक में कैसा होगा जैसे स्वप्न में जागृत वासना से उद्भूत हो करके जो आ, हमारी आकृति दिखाई पड़ती है धुमिल दुमिल होता है स्पष्ट नहीं होता है जैसे यहाँ जागृत में शीशा में जैसे स्पष्ट होगा वैसे स्वप्न में नहीं होता ठीक है इसी प्रकार इस्लोक में जितने आत्मदर्शन शरीर में हो सकता है स्वर्गीय शरीर में उतना नहीं हो पाता धुमिल दिखेगा स्वप्न के जैसा दिखाई पड़ेगा पहचानना मुश्किल होगा ऐसी स्थिति होगी यथा अपसु परिवत दृश्य तथा गंदर के, के। यथा अपसु परिदृश्य थे जैसे जल में हमारी प्रति दिखाई पड़ते है बिल्कुल अस्पष्ट होता है स्पष्ट नहीं होता पहचानता नहीं कि आदमी कौन है आपकी ओर दूसरे की ओर सबकी छाया एक जैसे दिखेगा छाया करके दिखाई पड़े किंतु व्यक्ति कौन है पहचान में नहीं आता जैसे शीशा में तो पहचान में आता है अमुक व्यक्ति है यथा अपसु जैसे जल में है परिदृश्य वाह ऐसा है दिखाई पड़ता है जिस प्रकार ठीक इस प्रकार तथा गंधर्वलोक के उसी प्रकार गंधर्वलोक में आत्मदर्शन ऐसा होगा स्पष्टता नहीं है आत्मज्ञान छाया तपयरिव ब्रह्मलोक ब्रह्म में ब्रह्मलोक में स्पष्ट होता है जैसे छाया और आत्मण प्रकाश जैसे एकदम स्पष्ट पदार्थ है ये अधेरा है और ये प्रकाश है स्पष्ट होता है ब्रह्मलोक में हो सकता है तो वो दुष्प्राप्त है कुश्क है वहां पहुंचना इसलिए अभी जो मिला हुआ शरीर है इसमें आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए इस आदर्श आदर्श प्रतिबिंब आत्मान पश्यती है जैसे शीशा में प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा को बिंब देखता है हम देखते हैं अपने प्रतिबिंब को देखते हैं स्पष्ट होता है आदर्शे प्रतिबिंबूतम आत्मान आत्मान अपना स्वरूप जो शरीर है शीशा में जो प्रतिबिंबूत स्वरूप है, उसको देखता है। जो देखते हैं, अत्यंत विविधम अत्यंत स्पष्ट दिखाई पड़ता है स्पष्ट होता है जैसे हमारे चेहरा होगा वैसे में दिखाई पड़ेगा विविक्त है पष्ट है तथा यह आत्मनि उसी प्रकार जैसे शीशा में स्वरूप दिखाई पड़ता है उसी प्रकार आत्मा में दिखाई पड़ता बुद्धि में हमारे मनुष्यों की बुद्धि में उसी प्रकार दर्शन स्पष्ट होता है या आत्मा शब्द बुद्धि तथा आत्मनिर् निर्बल जो बुद्धि होगी उसमें स्पष्ट होता है ये बोलना चाहते हैं तथा यह है। आत्मनि उसी प्रकार इस आत्मा में आत्मा मान स्वबुद्ध हो अपनी बुद्धि में स्वबुद्ध आदर सबन निर्मल है जैसे शीशा साफ नहीं होगा तो प्रतिबिंब साफ दिखेगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा शीशा को साफ करना पड़ता है ठीक इसी प्रकार बुद्धि को यदि साफ किया हो जिसने तो आत्मदर्शन साफ होगा आत्मज्ञान होगा ये बोलना चाहते हैं आत्मनि का अर्थ सुबुद्ध हो आदर्श और निर्मली भूत आया जैसे शीशा साफ हो तो प्रतिबिंब दिखाई पड़े उसी प्रकार निर्मल बनाया गया बुद्धि आ, उपासना आदि के द्वारा जिसने बुद्धि को निर्मल बना दिया मल रहित कर दिया राग से रहित कर दिया है ऐसे करने पर विभिन्न आत्मो दर्शन बहुत स्पष्ट आत्म दर्शन होता है मनुष्य की बुद्धि में यह शक्ति है करना चाहे कर सकता है मैंने दर्शन मैंने ज्ञान होगा जैसे दाल में नमक का दर्शन करना मैंने अनुभव अनुभव में होना आग विषय नहीं आत्मा अनुभव में आ जाना जैसे दाल में नमक देखना बोलते हैं है, वह देखने का अर्थात अनुभव में लाना यही बात हो ऐसा है ये मनुष्य शरीर पर स्पष्ट आत्मज्ञान हो सकता है अगर कोई प्रयत्न करे तो ये कहा यथा स्वप्ने अभिव्यक्तम जागृत वासना उद्भुतम तथा पितृलोक अभिव्यक्तम एवं दर्शन आत्म कर्म फुल जैसे स्वप्न में शरीर का दर्शन तो होता है किष्ट नहीं होता शरीर दिखाई पड़ता है वहां भी किंतु स्पष्ट नहीं होता क्यों यथा सुख नहीं अभिव्यक्तम विभिक्त नहीं पश्च नहीं है अभिव्यक्त होता है क्यों जाग्रत वासना उद्भुतम जाग्रत के संस्कार से होता है वो शरीर तो, तो है ही नहीं जाग्रत का जैसा संस्कार अंतक्रम में पड़ा होगा वही संस्कार वहां जगता है तो जागृत संस्कार से उद्भूत जो रूप है उसपष्ट दिखाई पड़ता है तथा तो पितृलोक है पितृलोक मान स्वर्गलोक स्वर्गलोक में उसी प्रकार अभिव्यक्तम ये प्रदर्शन आत्म न माने आत्मा का ज्ञान तो होगा स्पष्ट नहीं होगा जैसे स्वप्नियरीर स्पष्ट नहीं होता उसी प्रकार है क्यों स्पष्ट नहीं होता कहते कर्म फल भोगास जो स्वर्ग गए ना जो स्वर्ग गए उन्होंने क्या क्या काम है उन्होंने पुराणों में कथाओं में सुना है वेदों में सुना है कि या थोड़ा सा दान करेगा तो वहां पर अमृत पीने को मिलेगा ऐसा होगा वैसा होगा बहुत कुछ उनको सुनाई पड़ा सुना तो लोभ के बारे थोड़ा करेंगे बड़े हो जाएंगे क्लोज करके सर्वस्व दान आदि करके गए हुए हैं वो किसके लिए छोटे भोगों को त्यागा बड़े भोग भोगने की आवश्यकती और में देवताओं में स्थिति है भोगा भोगासक्त है इसलिए आत्मदर्शन स्पष्ट नहीं होता वहा आत्मज्ञान स्पष्ट नहीं हो पाता भोगासक्ति देवताओं में ज्यादा है मनुष्यों की अपेक्षा ज्यादा है देवताओं में क्योंकि यहां के संपत्ति को सुहा करके दाम दे करके गए किस लिए बड़े भोग भोगने के आशा में गए हुए हैं आपने छानदे पढ़ा होगा कि एक बार मनुष्य देवता और दानव तीनों ब्रह्मा जी के पास गए और गए तो कहा पिताजी हमें उपदेश कीजिए आप तो ब्रह्मा जी ने कहा द ऐसा बोल दिया द कहा समझदार है सब पंडित हैं अपने अपने ढंग से अर्थ निकालते हैं वक्ता हमेशा शब्द देगा ध्यान देना अर्थ श्रोता को अपने शक्ति के आधार पर श्रोता को अर्थ स्वयं जानना होता है घाटा करके बोल दिया वक्ता ने समझ में नहीं आया तो वक्ता क्या करेगा वहां घाटा माने कल ऐसा बोल देगा दूसरा शब्द दे देगा और कुछ कर सकता अर्थ स्रोता को स्वयं शक्ति के आधार पर स्वयं लेना होता है इसलिए अर्थ में कुछ भेद हो जाता है हमारी अपनी बुद्धि के आधार पर ही हम उन शब्दों का अर्थ पकड़ते हैं इसी कारण से होता क्या है? एक ही विद्यालय पढ़ने वाली छात्र एक पूरा समझता है एक आधा समझता है एक बिल्कुल समझता नहीं है वहां पर उपदेषता का दोष है क्या सभी के सामने एक ही उपदेश किया है उसने जो भी किया एक ही उपदेश किया है उसका दोष नहीं होता अपनी बुद्धि का तो दोष है निर्मल बुद्धि है स्वच्छ बुद्धि पकड़ लेता है और मध्य है तो कुछ आधा पकड़ेगा मंद बुद्धि है तो पकड़ नहीं सकता स्थिति होती है ठीक वैसे ही ब्रह्मा जी ने जब दावा करके उपदेश दिया अपने आप आगे कुछ नहीं बताया है तो फिर एक एक करके पूछा कि देवताओं को पूछा भाई समझा तो मैंने इसका अर्थ बोला हाँ समझ गए तो क्या समझा बोलो कहा दमन करो ऐसा कहा द मैंने दमन करो ऐसा कहा क्यों? विषय भोग की ज्यादा आ सकती है इंद्रिय दमन करो यह अर्थ है आपका द का अर्थ क्यों तो अपने लाचारी के आधार पर ही अर्थ निकालते हैं सब अपने बुद्धि के आधार पर ही भोगी ज्यादा है इसलिए उपदेश है तो अच्छे उपने, अच्छा उपदेश होगा द का दमन करो इंद्रिय दमन करो कहा मैंने देखा ठीक समझा फिर मनुष्यों को पूछा क्या समझा तुमने तो कहा दान करो ऐसा मनुष्य बोलता है आपने द कहा दान क्यों मनुष्य जो होता है लेना तो जानता है देना नहीं जानता ये बंदर जैसा है लेना लेना जानता है देना नहीं जानता अभी ऐसा ही करना जानता ऐसा करना नहीं जानता कोई कोई होंगे ऐसा करना जानते तो वो कहा दान करो कहा उन्होंने कहा ठीक ठीक समझा तुमने क्योंकि परिग्रह भाव ज्यादा होता है मनुष्यों में ऐसा दानवों को पूछा क्या तुमने क्या समझा बोला दया करो ऐसा कहा उन्होंने कहा ठीक है तीनों को ठीक है उपदेश ठीक है सबका क्यों उनकी प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति है काटो मारो लूटो पीटो तो दया करो प्राणी करो, तो तो वैसे ही, तो ये पितृलोक में क्या क्यों स्पष्ट नहीं होता आत्मदर्शन स्वर्गलोक देव, देव वहां पर कर्मफल कर्मफल भोगासक तत्वाद हेतु दिया कर्मफल के भोग की आसक्ति ज्यादा है वहां इसलिए वहां आत्मज्ञान स्पष्ट होना संभव नहीं है यही कहा जैसे स्वप्न में होता है वैसे पितृलोक में जैसे स्वप्न में हमारे शरीर स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता दिखाई पड़ता है स्वर में भी आत्मज्ञान उसी प्रकार से mm -hmm. यथाच अब शु अभिभक्त अवयम आत्म रूपम परिव दृश्य थे परिदृश्य थे जैसे जल में हम छाया देखते हैं अपनी प्रति देखते हैं तो न तो हमारे आग दिखाई दे ना काला कोरा पना जो भी हो होगा कुछ नहीं दिखाई देगा केवल एक समूह दिखाई पड़ेगा छाया प्रतिबिंब की छाया और ये शीशा में और जल में बहुत अंतर है यहाँ तो एक तिल्ली भी दिखाई पड़ती है तिल ती, तिल भी दिखाई पड़ेगा शीशा में जल में छाया पूरे समूह रूप में दिखाई देगा इसी प्रकार यथा अब शुभ अविभक्त अवयव अवयव का विभक्त नहीं अलग अलग नहीं हाथ पैर कान नाक आदि नहीं दिखाई पड़ेगा छाया में इतना अंतर है परिदृश्यते परिप दृश्य तुम माना परिदृश्य का परिदृश्य दिखाई पड़ता जैसा होता है शरीर के छाया ठीक इसी प्रकार का था, था गंधर्वलोक है गंधर्वलोक में भी आत्मज्ञान उसी प्रकार होना है हुआ जैसा लगता हो नहीं पाएगा अब एक लोग है ब्रह्मलोक जहाँ प्रश्न होता है छाया तोरी ब्रह्मलोक कहा हुआ है क्या तुम तो हमारे लिए दुष्प्राप्य हो ये कहना चाहते हैं आगे गंदर्भलोक अभिव्यक्तमशन आत्म का एवं लोकांतरेशस्त्र प्रमाण अवगम थे कद केवल मानव जीवन में ही नहीं अन्य लोकों में भी आत्मज्ञान होने की संभावना है शा, शास्त्र प्रमाण प्रतिशत प्रमाण है ये मंत्र में कहा पितृलोक का माम लिया गंदर्वलोक का नाम लिया अवगम्य थे कहा और छाया तपयोरिव अत्यंत अभिव्यक्तम ब्रह्मलोके एक, एक ही एक ब्रह्मलोक है जहाँ अधेरा और प्रकाश के समान बिल्कुल होता होता है, आधेरा और होता है छाया माने माने और प्रकाश ब्रह्मलोक में, ठीक किंतु वो तो मिलना बड़ा कठिन है ब्रह्मलोक प्राप्त करना छोटे मोटे साधन से कोई पहुंच नहीं सकता वहा बहुत बड़ा साधन चाहिए सतुष अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्य सामान्य कर्म सामान्य ज्ञान उपासना सामान्य कर्म सामान्य उपासना से प्राप्त नहीं है अत्यंत विशिष्ट अशुवेदादि कर्म हो और प्राणोपासना प्राणोपासनाग्रहोपासनादि उपासना हो तभी संभव होगा अत्यंत विशिष्ट लगा है विशिष्ट कर्म उपासना भी नहीं अत्यंत विशिष्ट अति विशिष्ट साधन चाहिए वहां पहुंचने के लिए वो मुश्किल है इसलिए जो मिला हुआ है इसमें आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए बुद्धि को निर्मल करके आत्मज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए इसी मनुष्य जीवन में एक आ तस्मात आत्मदर्शन आया यही वह यत्न कर्तव्य देख रहा यह है ये मंत्र का अभिप्राय यही है आत्मदर्शन के लिए आत्मज्ञान के लिए अपने पहचान के लिए इसी शरीर में ही प्रयत्न करना चाहिए बाकी लोगों में असंभव है ब्रह्म में साधन नहीं कर पाते इतने बड़े साधन नहीं कर पाएंगे वहां पहुंचे तब तो आत्मज्ञान हो पहुंच ही नहीं पाएंगे इसलिए जो मिला हुआ है इस शरीर में इसमें आत्मा ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए ये मंत्र का ये प्राय है ये कहा है? आगे भाष्य में कहते हैं कथम असौ बोध्य आत्मा कथम बोधव्य वह आत्मा कैसे किस प्रकार से जानना चाहिए उस आत्मा को मैं मनुष्य हूं इस इस प्रकार से जानना किस प्रकार से असौ मान आत्मा वह आत्मा पूर्व कथित आत्मा थम बुद्धव्य किस प्रकार जानना चाहिए उसको किम्बा तद अवबोध प्रयोजनम और उस, उसको जानने में क्या प्रयोजन सिद्ध होगा हमारा क्या मिलेगा हमें क्या मिलेगा क्योंकि प्रयोजनम अनुदेश मंदो न प्रवर्तित है जो मंद बुद्धि वाला होगा वो फल दिखेगा तब पैर आगे करेगा प्रयोजन को देखे बिना किसी के उद्देश्य के बिना चलता नहीं कोई प्रवृत्ति प्रवृत्ति बाद में पहले प्रयोजन दिखाई पड़ेगा तब प्रवृत्ति होगी तो कथम अशोकोद्य वह आत्मा कैसे जानना चाहिए किस प्रकार जानना चाहिए कि प्रयोजन और उसके जानने में क्या प्रयोजन सिद्ध होगा उसको जानेंगे तो जा हमें हमारा क्या सिद्ध होगा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा यह प्रश्न है इसके उत्तर पर उच्चते से कहते हैं उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं मंत्र है आत्म जानने से शोक से पार हो जाएगा मंत्र में ये बताएंगे जानना कैसा है वो भी बताएंगे और आत्मज्ञान का फल भी बताएंगे दोनों बताएंगे मंत्र इंद्रिया पृथ्वस्तमोचयत पृथक उत्प्यना मीरो न शोच इंद्रिया पृथक भाव उदयास्त पृथक उत्पद्यमान शोचती इंद्रिया पृथक उत्पद्यमान ये जो इंद्रिया हमारी है ना अलग अलग भूतों से उत्पन्न हुई हैं एक ही भूत से नहीं है अपीकृत अवस्था के जो पंचभूत थे उनके शत्वशे ज्ञान इंद्रिया बनी हुई है अलग अलग भूतों से और रजो वंश से कर्म इंद्रिया बनी हुई है अलग अलग भूतों से बनी है और विस्तृत होकर के सत्वंश से अंतकरण बना हुआ है और विस्तृत होकर के रजो वंश से प्राण बना हुआ है इंद्रिया पृथक उत्पद्यमान भिन्न भिन्न भूतों से अपंचीकृत अवस्था के भूतों से उत्पन्न हुए अभी जो भूत हमारे सामने हैं ये पंचीकृत अवस्था में है व्यवहार के उपयोगी है अपीकृत अवस्था के भूत को तब्द से बोलते हैं कहीं कहीं तो वो काम में नहीं आते हैं वो तो परमात्मा ने मिला दिया हम तो काम वाले भूत ही पंचीकृत वाले में हम बैठे हुए हैं इसका जो कारण था अपीकृत भूत था उससे इंद्रिया बनती है इसलिए स्वेच्छा है वो अपीकृत अवस्था के इंद्रिया नाम पृथक उत्पति बना नाम भिन्न भिन्न। प्रयोजन को लेकर के भिन्न भिन्न भूतों से उत्पन्न है जैसे कान बना दिया सुनने के लिए आंख बना दिया देखने के लिए इत्यादि अलग अलग प्रयोजन है सबके और पृथक अलग, अलग अलग भूतों से उत्पन्न नहीं है यह सब इंद्रियां इनका पृथक भाव आत्मा से अलग देखना आत्मा पृथक भाव हम आत्मा से अलग देखना इंद्रियों को नहीं इंद्रिया नहीं हूं ऐसा समझना पृथक भाव देखना उदयास्त वयोच और इंद्रियों का उदय अस्त को देखना इंद्रिया उदय जागृत अवस्था में इंद्रिया उदय है अभी अपने अपने विषयों का ग्रहण कर रहे हैं स्वप्न अवस्था में सो जाती है अस्त हो जाते हैं इसको समझना स्वप्न में जाना मानी इंद्रियों को सोना है ये देखते देखते आख थक जाती है सुनते सुनते कान थक जाता है दिन भर को शांति कराने के लिए सोया जाता है यही शांत हो जाते हैं इसके लिए इंद्रिया नाम पृथक उत्पत्तिमा नाम पृथक से भिन्न भिन्न कार्यों के लिए जो पैदा किया गया इंद्रियां हैं <clears throat> पृथक भाव आत्मना पृथक भाव अपने से पृथक देखना अलग देखना और उदयास्तम उचा और इनका उदय और अस्त को भी देखना जागरूक इनका उदय है अभी विषयों का ग्रहण कर रहे हैं इंद्रिया और स्वप्नों में अस्त हो जाते हैं सो जाते हैं इनको भी देखना माना अपने से इंद्रियों को भिन्न करके देखना उत्पत्ति हो गया ऐसा शोक नहीं करेगा इंद्रियों से अपने को अलग कर सकता हो जो व्यक्ति उनके क्रिया को देखता हो वह फिर शोक नहीं करता माने जन्म मन के चक्कर में नहीं पड़ेगा मुक्त हो जाता है आत्मज्ञान का फल यह है प्रथम अशोक गया इंद्रियों को अलग करना अपने और तदोधित किम प्रयोजन कहा था उसका अर्थ हो गया उसको ऐसा ज्ञान हो करके जानने वाला फिर नहीं करता। दोनों बता देखें इंद्रिया नाम, नाम। इंद्रिया हमारे पास में कुछ ज्ञान इंद्रिया है कुछ कर्म इंद्रिया है स्रोत्रादि जो इंद्रिया करके बोलती है सब इंद्रियों का स्वस्व विषय ग्रहणाय प्रयोजन न स्वश दिव्य पृथक उत्पतिमा अपना अपना विषय ग्रहण करती है इंद्रिया चक्षु कभी शब्द नहीं सुन सकती चक्षु हमेशा रूप को देखेगी अपना विषय दूसरे विषय से कोई लेकिन को। स्रोत्र इंद्रिया केवल शब्द का ग्रहण ही करना है उसने रूप नहीं देख सकता वही नहीं अपने अपने काम करने वाले है सब। हैं सब ये कहते हैं इंद्रियाम श्रोत्र स्वस्व विषय ग्रहण प्रयोजन अपना अपना विषय ग्रहण के प्रयोजन से बने हैं ये के, दूसरे अपने अपने विषय ग्रहण करेंगे दूसरे विषय में ग्रहण नहीं करते आकाश्य पृथक उत्पत्ति आकाश आदि पंचभूतों से स्रोत्रादिंद्रिया बनी हुई है आकाश आदि पंचभूतों से ये स्रोत्रादि इंद्रिय बनी हुई है आकाश आदि पृथक उत्पन्न भिन्न भिन्न उत्पन्न है आकाश से स्रोत्र इंद्रिय की उत्पत्ति है वायु से स्पर्श की है और देश से चक्षु की है और रस इसे जल से रचना की है और पृथ्वी से ग्रहण की है के ये पृथ्वी से ग्रहण अपनी पैदा नहीं होने वाली ये अवस्था की है इत्यादि एक कहा पृथक उत्पत्ति अत्यंत विशुद्धात् केवला चिन्हमात्रात् चिन्मात्र आत्म स्वरूपात प्रथक भावम इनको पृथक देखना किससे पृथक देखना अत्यंत विशुद्धात्म अत्यंत विशुद्ध है आत्म तत्व अत्यंत विशुद्धात्व केवल चिन्हमात्र स्वरूप है आत्मा का चेतन स्वरूप आत्मा चे से आत्म स्वरूपात पृथक भाव पृथक देखना इंद्रिय पृथक हैं ऐसा समझना इंद्रियों को कार्यों को देखना ये क्या कहा जा रही है गीता के पंचम अध्याय माता है देखता रहता है केवल पश्चिम प्रसन्न जिग्रहण स्वपन शोसन प्रलपन विसृजन ग्रहण इंद्रिया ऐसा आता है भाव स्वभाव विलक्षणात्मकाम अपने स्वभाव से विलक्षण देखना है मेरा स्वभाव मेरे स्वरूप कैसा है चेतन और ये जड़ और मैं अचल और ये चलायमान स्वभाव विलक्षणत्म अपने स्वभाव और उनका स्वभाव मिलते नहीं इंद्रियों का स्वभाव हमारा स्वभाव मिलने वाला नहीं है हम चेतन हैं वो जड़ है हम अचल हैं और वो चल है स्वभाव में जो विलक्षणता है स्वरूप में विलक्षणता देखना तथा इसी प्रकार तेषा में व इंद्रियाणाम उदयासम ये भी देखना यानी कि उत्पत्ति और लय को भी देखना कब योग उत्पन्न होते हैं कब लय होते हैं प्रतिदिन इनके उदय और अस्त होता रहता है ये अस्त उदय अस्त होता है इंद्रियो का है जागृत काल उदय है स्वप्न में अस्त हो जाते हैं इस हो जाते हैं सब तेसाव इंद्रियाणाम उदयास्त भय हो चाहे उत्पत्ति प्रलय हो इनकी उत्पत्ति और प्रलय मैंने जागृत स्वाप्र अवस्था अपेक्षा या उत्पत्ति प्रलय कहा देखना जागृत और स्वप्न अवस्था की अपेक्षा से देखना सुसुप्ति में प्रलय हो गए जागरूक है जब पैदा हो गया ऐसा समझें नहीं अपेक्षा आत्मा न आत्मा के देखो इंद्रियां तो जागृत में तो अभी उत्पत्न है काम कर रही है किंतु सुषुप्ति में काम करती है इंद्रियां नहीं करती तो आत्मा जो आत्मा अभी जागृत में अनुभव कर रहा है वही आत्मा स्वप्न में अनुभव करने वाला स्वप्न पदार्थों को देखने वाला भी वही आत्मा होता है और सुसुक्ति का अनुभव करने वाला भी वही होता है अगर वही आत्मा हो तो देखो कल जिसने कोई काम किया था अधूरा काम रह गया खा पी के सो गया ठीक है सो गया जब उठा तो उस काम को भूलता है कि नहीं भूलता है भूल जाना चाहिए दूसरा हो तो वही व्यक्ति को स्मरण होगा जिसने अनुभव किया हो कल जिस दूसरे ने काम किया हो आज दूसरा आत्मा पैदा होता हो तो स्थिति में ख्याल नहीं आना चाहिए ख्याल आता है वही आत्मा होता है तीनों अवस्थाओं में भूगने वाला आत्मा एक ही होता है अवस्थाओं का भेद है जागृत अवस्था का व्यविचार है स्वप्न अवस्था में वहां नहीं है आत्मा वही आत्मा है जागृत अवस्था नहीं है वह स्वप्न अवस्था का व्यविचार होता है जागृत में आत्मा वही है जागृत में आने वाला में दोनों अवस्थाओं का व्यविचार है न जागृत है न स्वप्न है किन्तु तो आत्मा वहां भी है आत्मा का ऐसा समझना पृथक भाव देखना अपना स्वरूप अलग देखना इंद्रियों का स्वरूप को अलग देखना ऐसा जो करता हो यह कहा न आत्मा है तो मतलब आत्मा का नहीं है स्वरूप इंद्रियों का है समझ करके महत्वतः विवेक से जानना किसी से जानना चक्षुरादी इंद्रियों से नहीं जानना आत्मा को विवेक से जानना है धातु है।, है अलग करने के लिए आत्मा अनात्मा का पृथक करना यही होता है भी उपसर्ग है विवेक बनाने के लिए विपूर्वक विस्तृत धातु से घाय प्रत्यय करेंगे तो विवेक शब्द बन जाएगा पृथक भाव अलग करना धीरो होगा ऐसा अलग करके धीरे होगा बुद्धिमान ही कर सकता है शोक बुद्धि वाला कर पाएगा वह नो फिर शोक नहीं करता जब आत्मा में पहुंच गया तो शोक तो शरीर को लेकर होता था शरीर भाव से ऊपर उठ गया तो शोक नहीं करेगा शोक तो तब तक था जब तक शरीर भाव में था क्योंकि कटने वाला है चलने वाला है गलने वाला है सूखने वाला है चारों धर्म इसमें दिखाई पड़ते हैं तो आत्मा ऐसा है आत्मा चारों धर्म नहीं है इसलिए न सोचती कहा आत्मा आत्म नित्य एकस स्वभाव आत्मा नित्य है एक ही स्वभाव वाला है बदलने वाला नहीं है आत्मा का स्वभाव एक ही एक ही स्वभाव रहेगा माने शरीर आदि बदलने वाले है ये विचारी है नित्य एक स्वभाव से आत्मा आत्मा नित्य एक स्वभाव में चलता है शरीर आदि विचार करते हैं जागृत का शरीर का अभाविचार में अभाव अभाव हो कहा शरीर का अभाव है जागृत में रात्रि में जिस शरीर में घूम रहे थे अभी उस शरीर नहीं है अभी जिस शरीर में घूम रहे हैं दो घंटे के बाद ये शरीर से दूसरे में पहुंच जाएंगे ये शरीर गायब हो जाएगा वे विचार रहेगा अभाव हो जाता है आत्मा का अभाव नहीं है आत्मा नित्य एक स्वभाव आत्मा नित्य एक स्वभाव वाला है बदलने वाला नहीं है उसका अब व्यविचार देविजार नहीं होता है जागृत स्वप्न तीनों अवस्थाओं में आत्मा एक ही अंगत है और ये देव... करते है। शोक का अनुपत्ति तो इसलिए शोक का कारण है का ही नहीं, नहीं, नहीं सकते है एक तथा अन्य स्तृति में कहा छांद में कहा तर शोक आत्मविद संत कुमार से बोलते हैं मैंने आप जैसे विद्वानों से सुना है जो होता है शोक को पार करता है शो हम में। भगवान में तो शोक कर रहा हूं इसलिए मुझे उपदेश दीजिए आप झादोग वैसे नारद संत कुमार का संवाद सुनता है वही का वाक्य है तरत शोकम आत्मवीत आत्मव्यता शोक भित। आत्म शोक, पार, शोक को पार कर जाता है ऐसा सुना है ऐसा कहा अच्छा समय हो गया है हे रखवाले ओम सहाराया वर वरहु शहलो नक्तो सहारा लीम परवाव मई तेजस्ना लोक देय नमस्तु मादिति शरपते